ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं अब भाष्य में भी विचार प्रारंभ हो गया है आठ अधिकरण जो पूर्ववर्ती हैं इस पाद के तृतीय अध्यायगत साधन का ही अवशिष्ट विचारात्मक है नवम अधिकरण से फलाध्याय का जो मुख्य विषय है वह बताना उस पर विचार करना प्रारंभ कर रहे हैं ब्रह्म विद्या से कर्म का लेप ब्रह्मज्ञानी को होगा या नहीं होगा ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञानी को कर्म लेप होता है या नहीं होता है इत्याक संशय है संशय का हेतु बताया गया ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटि क्षतर यह वचन तथा चास्य चाष्यकर्मा तस्मिन् दृष्टे परावरे और एवं एवं विधि न पापम कर्म स्लिष्यते यह वचन यह बताता है कि कर्म का लेप ब्रह्मज्ञानी को नहीं होता है और न भुक्त क्षेत्र कर्म यह शास्त्र वचन बताता है कि ब्रह्मज्ञानी को कर्म लेप होता है इस प्रकार परस कर्मलेप प्रतिपादक, कर्म प्रतिपादक शास्त्र तथा कर्म का अलेप प्रतिपादक शास्त्र वचन के आधार पर संशय हुआ ब्रह्म ज्ञानी में होगा या नहीं होगा तो संशय होने पर क्या माना जाए एक निश्चय तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कर्म लेप होता है ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्मज्ञानी के पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में कृत जो अभुक्त फल पाप हैं, उनका फलोपभोग अज्ञानी के तरह ब्रह्मज्ञानी को भी होता है अरुण पापों का फलोपभोग होने के बाद ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप मुक्ति मिलती है उससे पहले तक तो नहीं मिलेगी ब्रह्म ज्ञान हुआ रहेगा बुद्धि में लेकिन जो पाप हैं, उनका फलोपभोग करके ही वह मुक्त होगा ये पूर्व पक्ष है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत के अनुयायी पूर्व पक्ष के प्रति प्रश्न करते हैं ननु एवं इत्यादि से ननु एवं इत्यादि की अवतरण टीका है अवतरण टीका तो सीधे नहीं है लेकिन हाँ भाष्य को ही देखिए कि नु एवं सती प्राश्चिपदेशोंथक प्रा तो एवं सती का अर्थ है कर्म का भोग अवश्यम भावी मे पर पाप फलोपभोग करा करके ही समाप्त होता है बीच में समाप्त नहीं होता ऐसा मानने पर क्या होगा तो कहते हैं ये प्रायश्चित का जो विधान है वह व्यर्थ हो जाएगा प्रायश्चित का विधान तो होता है पाप की निवृत्ति के लिए और आप कह रहे हो कि पाप फल देकर के ही निवृत्त होता है बिना फल भुगवाए निवृत्त नहीं होता तो जब तक फल नहीं होगा तब तक पाप बना ही रहेगा तो पाप निवृत्ति के लिए प्रायश्चित का विधान जो किया जाता है वो व्यर्थ हो जाएगा ये सिद्धांति के अनुयायी की पक्ष के प्रति शंका है कि ननु एवं सती अनर्थकः अनर्थक प्राप्त उपदेश है प्रायश्चित का विधान करने वाला वाक्य और वह अनर्थक प्राप्त होगा का मतलब अप्रमाण होगा <coughs> इस प्रकार की शंका हुई नैश दोष इससे पूर्व पक्षी सिद्धांति की अनुया सिद्धांति के अनुयायी की जो शंका है उसका निराकरण करते हैं कहते हैं ऐश दोष नायश्चित विधायक वाक्य में अप्रामान्य की आपत्ति नहीं आएगी पाप फलोप के बिना समाप्त नहीं होता फल भुगा करके ही समाप्त होता ऐसा मानने पर भी प्रायश्चित को बताने वाले वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी नए सदोष का आएगी तो कहते हैं प्रायश्चित्ता नाम नैमित तत्व उपपत्तेर इष्ट्यादि व तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रायश्चित ये नैमित्तिक कर्म है और मीमांसकों के यहां नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है उससे बचने के लिए नित्य नियमित कर्म करना होता है लेकिन नित्य नियमित कर्म कर, करने से कोई फल नहीं होता न करने से होने वाले प्रत्यवाय से बचने के लिए नित्य नियमित कर्म का अनुष्ठान होता है तो अग्नि होत्री नित्य अग्निहोत्र करेगा तो उससे उसे, उसे कोई फल नहीं मिलेगा नित्य कर्म है वो लेकिन नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लगेगा उस प्रत्यवाय से बचने के लिए नित्य कर्म का विधान है जैसे ऐसे ही नैमित्तिक कर्म होते हैं निमित्त विशेष उपस्थित होने पर उनका विधान होता है उन्हें नैमित्तिक कहा जाता है वे उस निमित्त के निवर्तक नहीं होते किंतु न करने से होने वाले प्रत्यवाय से बचाते हैं करने से तो ऐसा ये नैमित कर्म प्रायश्चित होगा तो नित्य कर्म नैमित कर्म का विधायक वाक्य जैसा प्रमाण है ऐसा यह नैमित्तिक प्रायश्चित भी होने से वो प्रमाण हो जाएगा इसलिए उसमें अनर्थक अप्रामाण्य की जो आपत्ति बता रहे थे वो आपत्ति नहीं आएगी इस अभिप्राय से कहा कि प्रायश्चित नाम नैमित्तिक उपत्त्य प्रायश्चित नियमितिक होगा इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया गृहदाह इष्ट्यादि गृहदाह गृहदाहष्टि एक नैमित्तिक कर्म है अग, जिस अग्निहोत्री के आहित अग्नि को अग्निहोत्र कहा अग्निहोत्री कहा जाता है उसके यहां अग्निया हमेशा रहती हैं गारह दक्षिण आह्वनिय उन अग्नियों से किसी कारणवशात हवा आदि के द्वारा कोई चिंगारी उड़ करके घर जल जाए तो हो गया जाहारूप दोष हो गया तो रूप दोष रूपी निमित्त उपस्थित होने पर एक गृहदाहष्टि नाम का नैमित्तिक कर्म करने के लिए शास्त्र बताता है वो है इसके लिए यहां पर कहा कि जैसे ग्रीह दाह इष्टी, यह ग्रीह दाह रूप दोष रूपी निमित्त के उपस्थित होने पर विधान हुआ है उसका तो गृहदाह रूपी निमित्त के कारण विहित तो ये इष्टि है सभी अग्निहोत्री नहीं करेंगे जिस अग्निहोत्री का किसी का निमित्त से वो ग्रहदाह हुआ वो ये ग्रहदाह इष्टि करेगा और नैमित्ती का ऐसे ही कोई दोष रूपी निमित्त उपस्थित हो जाए तो प्रायश्चित का विधान है उस दोष रूपी निमित्त को लेकर गए नैमित कर्म है इसे समझाने के लिए गृहदाह उदाहरण है भाष्य में अब टीकाकार जो ननु इत्यादि से प्रश्न था और नई सदोष इत्यादि से समाधान किया गया इन सब का तशाथ प्राय वि चेतोभाष्य में थी नंका नु एव सायोपदेशो अनर्थक प्राप्त तो तरही ती शबकाथ यदि नाभुक्तम क्षीते कर्म इत्यादि शास्त्र के आधार पर और हिंसा इत्यादि शास्त्र से पाप कर्म में दुखदायिनी शक्ति जो अवगत हुई है उस मिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि शास्त्र में भी प्रामान्य की सिद्धि के लिए पाप का फल भोग करके ही पाप का क्षय मानना है तब तो ये तरही शब्द का अर्थ निकलेगा तब तो तन्नाशार्थम, तन्नाशार्थम में तत्का है पाप तो पाप की पाप के नाश के लिए प्रायश्चित विधि न प्रायश्चित का विधान नहीं होगा ऐसा यदि के अनुयायी कहेंगे तो ने कहा न ये कहना ठीक नहीं है क्यों तो कहते यथा आहित आहित्ते सती अग्नए क्षावते पुरोडासमाक निर्वपेत इष्टि विधि तदवत् दोषे निमित्तमात्रे सति प्रायश्चित ना, सिद्धे तो कहते हैं जैसे ये जो अग्न पुरोडासम अष्टाकपालम निरपेत वाक्य हैं ये हैं विधायक विधायकवाक्य इसका दूसरा नाम है क्षामतीष्टि गृहदाह इष्टि कहो या क्षामवती इष्टि कहो ये नैमित्तिक कर्म है तो क्षामवती इष्टि नामक कर नैमित्तिक कर्म का विधान कब होता है तो अहित अग्ने गृहदाही निमित्ते सती आहित अग्नि कहा जाता है जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद अग्नि का आधान कर लिया विधिवत अग्निहोत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है उसे अहित अग्नि कहा जाता है अग्नि आधान कर लिया है जिसने और ऐसे अग्निहोत्री के यहां यदि गृहदाह रूप निमित्त उपस्थित हो जाए तो यह नैमित्क कर्म क्षामवती इष्टि बताया गया है तो यह क्षामवती इष्टि नैमितिक कर्म है वह जो अग्निदहा हो गया है उसे निवृत्त नहीं करता अग्निदहा तो हो चुका है उसकी निवृत्ति तो मानी जाएगी जो जला हुआ है वो फिर से प्रकट हो जाए ऐसा तो करता नहीं वो कर्म इसलिए वो नैमित्तिक है तो नैमित्तिक कर्म का फल नहीं होता उसे वो जो अग्निदाह रूप दो हुआ है निमित्त उस निमित्त को हटाने वाला नहीं कहा जाता तो निमित्त मात्रे सती प्रायश्चित्त विधेर ऐसे ही आगे कहते तद्वत् दोषे निमित्त मात्रे सती प्रायश्चित्त का विधान भी कोई दोष विशेष हो जाए वो निमित्त है गृहदाह निमित्त के तरह और उसी निमित्त विशेष के उपस्थित होने पर प्रायश्चित का विधान होने से उसे नैमित्तिक कर्म में लिया जाएगा तो प्रायश्चित विधेयर दोष नाशार्थत्व तो असिधे प्रायश्चित का जो अनुष्ठान है वो दोष नाशार्थ नहीं होगा नैमित्तिक होने से सकाम होता यदि दोष निवृत्ति के लिए किया जाने वाला कर्म माना जाता सफल तब तो उसका फल यह दोष निवृत्ति रूप होता है लेकिन यह नैमितिक कर्म है नित्य नैमितिक कर्म का कोई फल नहीं होता अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है अभी च प्रायित्ता दोष संयोगे न इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए नु विषम उपन्यासाहि दृष्टांत से प्रायश्चित में नैमित्तिकत्व जो आप सिद्ध करने जा रहे हो यह दृष्टांत और दृष्टान्त में वैषम्य प्रतीत हो रहा है विषम है आपका कैसे विषम दृष्टान है तो इसे आगे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं टीकाकार कि युक्त गृहदाह सिद्धत्वाद अयोग्यवाच अफलतया निमित्तमात्र दोषमान निमित्त मातृत्व युक्तम उसके साथ लगा दीजिए यही तक ये वाक्य है कि गृहदाह रूप जो निमित्त है इसमें निमित्त मातृत्व तो उचित है ये फल नहीं होगा निवृत्ति को माध्यम बनकर भी बना करके भी फल नहीं बन सकता गृहदाह इष्टी का इसलिए इसमें निमित्त मात्रत्व तो उचित है फलत तो नहीं है ये कह रहे हैं कि ग्रीह निमित्त मात्रत्वम युक्तम ऐसा अनु करना ऐसा क्यों तो इसके लिए दो हेतु बताया जा रहे हैं तो गृहदाह निवृत्ति को माध्यम बना करके फल नहीं बनेगा निमित्त मात्र ही होगा इसलिए गृहदाह इष्टी नैमित्तिक कर्म मात्र होगा ये मानना तो उचित है इसकी सिद्धि के लिए दो हेतु बताए गृहदाह सिद्धत्वात् हेतु जो गृहदाह हो चुका है वो हो चुका अब वो सिद्ध होने से उसको हटाया नहीं जा सकता उसको प्रयत्न से सिद्ध नहीं किया जा सकता और दूसरा अयोग्यवाच्च वो फल बनने के योग्य भी नहीं है अतः अयोग्यता होने से फल बनने की तथा शुद्ध होने से इसे निमित्त मात्र मानना उचित है फल न मानना ठीक है वो फल नहीं हो सकता ये दृष्टांत में तो ठीक है लेकिन दार्टान्त में दोस्तों दोष को आप निमित्त मात्र मान रहे हैं गृहदाह के तरह यह मानना ठीक नहीं है वह फल बन सकता है निवृत्ति को माध्यम बना करके निवृत्त हो सकता है ये कह रहे हैं आगे कि दोषवान प्रायश्चित कुरियात इत मलिनायात इतिवत दोष पदस्य निवृत्ति द्वारा फल परत्व संभवात दोषवान प्रायश्चित्तम कुरियात ये जो विधि वाक्य है इसमें दोष शब्द की लक्षणा है दोष निवृत्ति काम में दोषवान शब्द का अर्थ निकलेगा दोष निवृत्ति काम दोष शब्द की दोष निवृत्ति में लक्षणा करके निवृत्ति पद को माध्यम बना करके तो जैसे आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश में ब्रह्म शब्द की लक्षणा की गई ब्रह्म दृष्टि में ब्रह्म दृष्टिया उपासित ऐसे यहां दोषवान में दोष शब्द का अर्थ है दोष निवृत्ति और दोष निवृत्ति काम ये दोषवान शब्द का अर्थ निकलेगा जो दोष निवृत्ति चाहता है वह प्रायश्चित करें इस प्रकार दोष में निवृत्ति द्वारा फलत्व संभव है गृहदाह में तो वो निवृत्ति द्वारा भी फलत्व संभव नहीं था अयोग्य होने से लेकिन दोष में संभव है ये कहते हैं कैसे तो कहते जैसे स्नायात एक विधि वाक्य है यानी दोषवान प्राश्चित इस वाक्यस्थ दोष शब्द निवृत्ति द्वारा फल बन सकता है दोषवान शब्द का अर्थ दोष निवृत्ति काम किया जा सकता है लक्षणा से इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया कि मलिन स्नायात यह जो वाक्य है इस वाक्य में मलिन शब्द का अर्थ है मल निवृत्ति कामह जो मलिन है वर्तमान में देख रहा है कि हमारे शरीर में मल है उसे निवृत्त करने के लिए स्नान करें तो मलिन स्नायात इसमें मलिन शब्द जैसे मल निवृत्ति काम इस अर्थक हो गया जो मल को निवृत्त करना चाहता है वह स्नान करे ऐसे ही दोषवान प्रायश्चितम कुरियात का अर्थ है दोष निवृत्ति काम प्रायश्चितम कुरियात तो दोष पदस्य निवृत्ति द्वारा फल परत संभवत तो दोष पद फल का बोधक हो सकता है दोष निवृत्ति निवृत्त्यर्थ इस प्रकार से निवृत्ति का लक्ष्य बन करके और आगे कहते हैं कि तरति ब्रह्महत्याम यो अश्वमेधेन यजते इति प्रायता पाप निवृत्ति श्रुते अयुक्त चित्तस्य इत्यत आह और ये जो आयेजो तरह यो अश्वेधे यजते ये वाक्य इसमें कहते हैं इति प्रायश्चिता पाप निवृत्ति तो निवृत्तिश्रुते ब्रह्महत्या निवृत्ति के लिए प्रायश्चित के रूप में विहित है तो प्रायश्चित पाप निवृत्ति श्रुते ये श्रुति बता रही है कि अश्वमेध अनुष्ठान से ब्रह्म हत्या का पाप निवृत्त होता है तो एक तो दृष्टान्त दृष्टांत में वैश्य में नामक दोष और दूसरा प्रत्यक्ष श्रुति भी प्रायश्चित्त को पाप निवृत्ति के लिए बता रही है पाप निवृत्ति रूप फल उसका बता रही है इसलिए गृह दाहि रूपी नैमित्तिक कर्म के उदाहरण से प्रायश्चित को भी नैमित्तिक बताना अयुक्त है ये कहते हैं तो प्रायश्चित्ता पाप निवृत्त अयुक्तम प्रायश्चित नैमितिकाय को नैमित्तिक बताना अनुचित है गृहदाहष्टि को तो नैमितिक बताना उचित हाँ। है ये सिद्धांती कहेंगे हाँ सिद्धांत ये कहेंगे नैमित्तिक नहीं होगा ये सिद्धांती कह रहे हैं हाँ पूर्व पक्षी तो नैमित सिद्ध करना चाह रहे हैं प्राय चित नैमितिक उपत्त्य तो पूर्व पक्ष है और सिद्धांति इस पर शंका कर रहे है इसलिए ये जो अवतरण है ना ननु से शुरू हुआ है न वो सिद्धांति का अवतरण है सिद्धांति ऐसी शंका करते हैं यदि तो पूर्व पक्षी ये उत्तर देंगे हाँ, हाँ तो ये सिद्धांति के शंका का समाधान अपीच से पूर्व करेंगे इित्यत तो आह इन्हें इस प्रकार सिद्धांति की ओर से पूर्व के प्रति शंका की जाने पर पूर्व आह इस शंका के उत्तर में पूर्व कहते हैं अभी च प्रायिता दोष संयोग विधा भेद अभी दोषक्षपणार न तो एवं ब्रह्म विद्यामस्े तो पूर्वपक्षी की युक्ति को और श्रुति प्रमाण को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित्त को दोष निवृत्ति अर्थ स्वीकार कर रहे हैं जो हम ग्रहदाहष्टि के उदाहरण से प्रायश्चित में नियमितिकर तो बताना चाहते थे उसे मान रहे हैं कि हमारा गलत है अयुक्त है उसे स्वीकार कर रहे हैं मान लेते हैं कि प्रायश्चित्त पाप निवृत्त अर्थ है क्योंकि तरति ब्रह्मत्याम यो अश्वमेधेन यजते इत्यादि श्रुति प्रत्यक्ष श्रुति भी बता रही है और निवृत्ति द्वारा पाप में फलत्व की उपपत्ति भी हो रही है लेकिन कहते हैं भले ही प्रायश्चित्त में पाप निवृत्ति अर्थत्व सिद्ध हो जाए लेकिन इस प्रायश्चित्त दृष्टांत से जो आप दार्टान्त सिद्ध करना चाहते हो सिद्धांती वो आपका अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा सिद्धांती का अभिष्ट है कि ब्रह्म ज्ञान से भी पाप की निवृत्ति मानना ब्रह्म ज्ञानी को पाप का अलेप मानना ये सिद्धांती का अभिष्ट है पूर्व पक्षी कहते हैं वो अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान से पाप का लेप नहीं होगा ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी पाप का लेप होगा यानी पाप का फलोप होगा ही ये बीच में प्रायश्चित व्यर्थ हो जाएगा करके शंका जो की थी वो इसीलिए की थी कि ब्रह्मज्ञान से भी प्रायश्चित से जैसे पाप निवृत्त होता है ऐसे ब्रह्मज्ञान से भी पाप निवृत्त होगा ये पाप फल परसाई ही होगा ऐसा नहीं ये बताने के लिए प्रायश्चित का किया था लेकिन कहते भले ही श्रुति प्रमाण के आधार पर पाप निवर्तक प्रायश्चित को मान लेते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान से तो पाप की निवृत्ति नहीं होगी अपिच प्रायश्चितता नाम दोष संयोगेना न विधानात भवेद अभी दोष दोषक्षपणार्थता का अर्थ है पाप निवृत्तत्व निवृत्थत्व तो प्रायश्चित का पाप संबंध से विधान होने से दोष यानी पाप और इसलिए प्रायश्चित्ता नाम दोषक्षपणार्थता भवेद अभी भले ही हो किंतु कहते न तु एवं ब्रह्म विद्याम विधानम अस्ती ब्रह्म विद्या का विधान तो पाप निवृत्ति के उद्देश्य से हुआ नहीं है जैसे दोष संबंध से दोषवान को कहा गया प्रायश्चित करो दोषवान प्रायश्चित कुरियात ऐसे पापी के लिए ब्रह्म विद्या का विधान ऐसा तो नहीं है जैसे दोषवान के लिए प्रायश्चित का विधान है ये रहे हैं कि ब्रह्म नास्ति एवं के तरह। अब ननु केम्यने ब्रह्मविद इत्यादि से फिर फेर के प्रति की एक शंका है इसे देखिए इससे पहले इस वाक्य का जो अर्थ कर रहे हैं टीकाकार थोड़ा इसको देखिए टीका को एक वाक्य को ज्ञानस्य दोष ना नाशाथतया विधान नास्ती क्षीयनते चाश्य कर्मा इदेर ज्ञान स्थावकमात्र पूर्व पक्षी का अभिप्राय टीकाकार ने इस वाक्य में बताया इत्यादि से पूर्व पक्षी जो अपना अभिप्राय बताना चाहते वो ये है कि ज्ञान का विधान दोष की निवृत्ति के लिए न होने से आ, क्षीयंते चास्य कर्माणि इत्यादि जो श्रुति है यदि ये कहो कि ज्ञान होने पर कर्म का नाश बता रही है ये श्रुति तो वही कर्मनाशार्थ ज्ञान का विधान कर रही है ऐसा यदि कहते हैं वो ज्ञान के विधायक नहीं है कर्मनाश के लिए वो तो ज्ञान की स्तुति मात्र है अर्थवाद वाक्य है अर्थवाद वाक्य है प्रशंसक है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसया क्षिये चास्त कर्मा तस् दृष्टि परावरे यह मुंडक मंत्र ब्रह्म विद्या का प्रशंसक है ये पूर्व पक्षी करते चास् इदेज्ञान स्थकत्व तो ये ज्ञान के स्थावक यानी प्रशंसक मात्र है स्थावकत्व स्थकत्व कर्म भोग इत्यादि तो अवतरण है उसका न इति ना उससे पहले भाष्य में टीका को देखिए ननु अनभ्युपगम्य मने ब्रह्मविद कर्म क्षे तत्फल से अवश्य कहते हैं पूर्व पक्षी के इस आग्रह को मान करके क्षीयते चाष्य कर्माणी इत्यादि शास्त्र वचनों को ब्रह्म ज्ञान के प्रशंसक मात्र मानने पर अर्थवाद मानने पर और ब्रह्म ज्ञान से कर्म का क्षय न मानने पर अर्थवाद होंगे तो फिर कर्म का ब्रह्म ज्ञान से क्षय होता है ये नहीं बता पाएंगे तो ब्रह्म विद कर्म क्षय अनभ्युपगमे सती तत्ल से अवश्यम तो ब्रह्म ज्ञानी को भी कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा आपके अनुसार तो कर्म का फल भोगता रहेगा तो न जाने पूर्व में कितने जन्म हो चुके हैं इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए और उन सब जन्मों में किए हुए संचित में अनेक कर्म है और उन कर्मों का फलों को भोगने एक जन्म दो जन्म में तो होगा नहीं कई जन्म लेने पड़ेंगे ऋण फलों का उपभोग करते समय दूसरे दूसरे कर्म भी करता जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा तो नया भी कर्म बनता जाएगा उसका भी फल भोगना पड़ेगा तो फिर मुक्त कब होगा तो मुक्त नहीं होगा अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा यदि ब्रह्म ज्ञान को कर्म का निवर्तक नहीं मानेंगे तो ब्रह्म को कर्म का फलोपभोग जरूर करना ही पड़ेगा ऐसा नियम बनाओगे तो कर्म तो पूर्व कर्म का फलोपभोग करते समय नए नए होते जाएंगे अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांतिक शंका भी न इति इससे पूर्व पक्षी सिद्धांतिकी शंका का निराकरण करते हैं इसका अवतरण है टीका में न इति उच्चते का इसे देखिए कर्म भोगान देश कालांतरे मोक्षो भविष्य शास्त्र इत्याह न प्राम्या पूर्व पक्षी कह रहे हैं पूर्व पक्षी न इत्यादि से जिस अभिप्राय से सिद्धांत की शंका का समाधान कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने अवतरण में लिखा है पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जब कर्म का फलोपभोग होगा उसके बाद देश देशांतर में कालांतर में वह मुक्त होगा ब्रह्मलोक में जाकर के स्वर्ग आदि में जाकर के यहाँ कहीं दूसरे देशांतर कालांतर हुआ दूसरा जन्म पाप कर्मों का फल भोगने के लिए तो ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोग नहीं जाएगा ना जो पहले संचित में दी पाप है तो अन्य निकृष्ट योनि में भी जाएगा और उन सब पापों का फलोपभोग करने के बाद फिर जिस योनि में वो पाप पूरे होंगे वहां से वो मुक्त होगा ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि कर्म भोगानंतरम देश कालांतरे मोक्षो भविष्यति क्यों तो कहते शास्त्र कह रहा है ज्ञानादेव तु तो कैवल्य तो ज्ञान से कैवल्य होता है मुक्ति होती है तो शास्त्र के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए ज्ञान का फल मोक्ष बताने वाले शास्त्र के प्रामाण्य के लिए माना जाएगा कि सारे कर्मों का फलोपभोग करने के बाद वह देशांतर कालांतर में मुक्त होगा तो दोनों शास्त्र प्रमाण हो जाएंगे ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटिशतरअपी वह कर्म का फलोपभोग करा करके सार्थक होगा और ज्ञान से मुक्ति बताने वाला शास्त्र भी ये बताएगा कि सारे कर्मों का फल भोगने के बाद ज्ञानी मुक्त होता है इस अभिप्राय से ये पूर्व पक्षी सिद्धांत की शंका का निराकरण करते हैं कि नेश काल निमित्तापेक्षो मोक्ष कर्म फलवत् भविष्यति तो कर्मफल जैसे देश काल निमित्त की अपेक्षा से होता है ऐसे ज्ञान का फल भी मोक्ष देश काल निमित्त सापेक्ष होगा कर्म फल भोग के अनंतर हो जाएगा अब यह पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है तस्मात् ब्रह्मादिगमे दुरीत निवृत्ति इति तो ब्रह्मज्ञान होने पर भी पाप की निवृत्ति नहीं होगी पाप का लेप रहेगा ये पूर्व पक्ष है इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक एवं प्राप्ते इत्यादि से सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान एवं प्राप्ते ब्रूम और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए कि ज्ञात कर्म क्षय से अपूर्वत्वाद मानांतर क्या लिखा है दूसरी कोई पुस्तक है उसमें आप देखिए तो मेहता जी अविरुद्धत्वा तो अच्छा हाद हा? मानांतर अविरुद्ध हा, में दीर्घ की मात्रा है ना वो दीर्घ होना चाहिए दीर्घ होना चाहिए मानांतरा विरुद्धत्वाच अविरुद्धत्वात ऐसा निकले नहीं तो विरुद्धत्वाद निकलेगा उल्टा हो जाएगा ना एक अ के न रहने से यह बताना है कि ज्ञान से कर्म की निवृत्ति होती है ये जो साध्य साधन भाव है ज्ञान और कर्म की निवृत्ति इसमें ज्ञान साधन है कर्म निवृत्ति साध्य है फल है तो ये जो हेतु हेतु मत भाव बताया जा रहा है कर्म निवृत्ति तथा तो ज्ञान में इसे बता प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण नहीं बताते हैं प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान से कर्म निवृत्त होता है यह साध्य साधन भाव नहीं जाना जा सकता तो जो क्षीयते चाष्य कर्माणी ज्ञानि दग्धकर्मा तमाहु पंडितं बुधा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात्ते तथा कुुतेअर्जुन इत्यादि जो वाक्य है ये शास्त्र हैं तो शास्त्र प्रमाण को छोड़ करके प्रमाणांतर से यह हेतु तो हेतु तो भाव अधिगत नहीं है ज्ञात नहीं है अनाधिगत है प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो अपूर्व शब्द का अर्थ है प्रमाणांतर से अज्ञात तो ज्ञान से कर्म क्षे अपूर्व है का मतलब प्रमाणांतर से अज्ञात है और केवल क्षीयंते चास्य कर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि वेदांत वचनों से ही हमें ज्ञान से कर्म क्षय होता है यह अवगत होता है इसलिए यह अपूर्व अर्थ माना जाएगा ज्ञान तथा कर्म क्षय का हेतु हेतु भाव यह अपूर्व है एक हेतु और दूसरा ज्ञान को कर्म का निवर्तक मानने पर किसी प्रमाण का विरोध भी नहीं होता है ज्ञान तथा कर्म क्षय इनका साध्य साधन भाव प्रमाणांतर अविरुद्ध भी है विरुद्ध नहीं है किसी प्रमाण के साथ उसका विरोध नहीं है ज्ञान को कर्म का निवर्तक मानने पर किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध भी नहीं होता है पूर्व पक्षी कहेंगे ना गुप्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतरपी इस शास्त्र का ही विरोध होगा क्योंकि वो कह रहा है कि शास्त्र बिना फलोपभोग के कर्म निवृत्त नहीं होता वो भी तो प्रमाण है तो उसके साथ विरोध है ज्ञान का ज्ञान से कर्म क्षय रूप अर्थ मानने पर क्षेत्र से कर्म इत्यादि का विरोध हो जाएगा ऐसा यदि कहते हैं तो जैसे अधिकरण सार में कहा गया था ना कि ये दो शास्त्र वचन अलग अलग हैं, अलग अलग होने से इनके अधिकारी अलग अलग हैं कोई भी वचन अपने अपने अधिकारी के लिए प्रमाण होता है अपने अपने अधिकारी के लिए प्रमाण माना जाता है न कि सबके लिए तो नाभुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतरअपी इसका अधिकारी तो है इसका विषय तो है अज्ञानी वो तो अज्ञानी का कर्म बिना भोग के नष्ट नहीं होता अज्ञानी का कर्म भी पाप कर्म पापकर्म फलोपभोग के बिना भी नष्ट हो सकता है यदि प्रायश्चित करता है तो, तो जैसे प्रायश्चित से नष्ट होता है वो प्रमाण है ऐसे ही ज्ञानी का ज्ञान मात्र से ही ज्ञानाग्नि आ, भस्मसात कुरुते तथा सर्वकर्माणि ऐसा कहा जाता ना ज्ञान जो है ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देता है नष्ट कर देता है तो यह वचन ज्ञानी के लिए है तो दो प्रकार के मनुष्य हैं ज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी यानी ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म ज्ञान का फल बताने में प्रमाण हो जाएगा क्षीते चा से कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरी इत्यादि वाक्य ज्ञान का फल बताएगा और वह अज्ञानी के लिए सार्थक हो जाएगा इस अभिप्राय से ये कहा कि मानांतर अविरुद्धत्वाचान से कर्म क्षय मानने मानने में किसी प्रमाणांतर का विरोध भी नहीं है इसलिए तत्पर अनेक वाक्यानाम तत्पर अनेक वाक्यानाम में शब्द से लेना ज्ञान से कर्म क्षय शब्द का तो अर्थ इतना ही है ज्ञान से कर्म और पर का अर्थ है बोधक पर का अर्थ निकलता है बोधक तो तत्पर इतने का अर्थ निकलेगा ज्ञान से कर्म क्षय बोधक वाक्य अनेक वाक्य जो है क्षयतेचा से कर्मानी और भिद्य वो हो गया आपका गीता के भी श्रुति स्मृति बहुत है तो तत्पर अनेक जो वाक्य है ज्ञान से कर्म का क्षय बताने वाले अनेक वाक्यों में स्थावकत्व इसलिए उनको केवल स्थावक यानी प्रशंसक मात्र ज्ञान के मानना अनुचित है अयोगात यानी अनुचितत्वात असंभवात वो केवल अर्थवाद मात्र नहीं होंगे इतने सारे वाक्य ज्ञान से कर्म का क्षय बताने वाले इसलिए कहते हैं तस्य अस्तित्व तस्य अस्तिव यानी कर्मक्षय से अस्तिव यानी सिद्धि ज्ञान से कर्मक्षय की सिद्धि हो जाएगी तो तस्तिव यानी ज्ञाना कर्मक्षय से सिद्धि सिद्धांत ये ये सिद्धांत भगवान भाष्यकार सूत्र से व्याजी कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं एवं प्राप्ते ब्रूम इससे हम सिद्धांति इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हैं सिद्धांत इत्याकारक है ज्ञान से कर्म सिद्ध हो सकता है इत्याकारक सिद्धांत बताते हैं एवं प्राप्ते ब्रूम अब सूत्र हैं तद अधिगम इत्यादि इसका उच्चारण कर लें तदिगम उत्तर पूर्वाघ्यो अश्लेष विनाशो तद्यपदेशा तदिगम उत्तर पूर्वाघ्यो विनाशो तद्व्यपदेशात तो नाशो तदेश अधिगम ऐसा है लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो म पर एकार की मात्रा आएगी तदिगमे ये सती सप्तमी है तद अधिगमे सती और उत्तर पूर्वाघ यो हो इसमें अघ शब्द का अर्थ है पाप अर्जुन को भगवान कहते हैं ना अनघ यानी निष्पाप अघ का अर्थ है पाप और न विद्यते अघ यन असो अनघ जिसमें पाप नहीं है वो है अनघ निष्पाप यहाँ है उत्तर पूर्व आघ इसमें अघ शब्द अघ का अर्थ है पाप और पाप के विशेषण है उत्तर पूर्व उत्तर शब्द और पूर्व शब्द में करिए पहले दोन दो समास उत्तर पूर्व में और फिर अघ शब्द के साथ कर्मधारय समास तो दोनों के अंत में सूर्यमान अघ शब्द का उत्तर तथा पूर्व दोनों के साथ अन्वय होगा उत्तर उत्तराघ और पूर्वाघ ऐसे उत्तर आग कहा जाता है ज्ञान के अनंतर होने वाला पाप अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा बोध हो गया उसके बाद भी प्रारब्ध जब तक है तब तक रहेगा तो आते जाते समय मार्ग में अज्ञात जो पाप होता है चीटी आदि के दबने से ये सब वो हैं उत्तर पाप वो जान बुझ करके नहीं करेगा लेकिन व्यवहार वसात जो होगा वो उत्तर पाप और पूर्व अघ हैं पहले अज्ञानी अज्ञान अवस्था में इस अनादि संसार में असंख्य असंख्य जन्म लेते समय किए हुए और इस जन्म में भी जो पाप हुए हैं वो हैं पूर्व अघ ज्ञान से पहले के पाप तो दो पाप हो गए ज्ञान के अनंतर होने वाले पाप और ज्ञान के पहले होने वाले पाप दो प्रकार का पाप इधर अश्लेष विनाश ये भी दो हैं तो इसमें से उत्तर अघ के साथ अन्वय करना अश्लेष का पूर्व अघ के साथ अन्वय करना विनाश का तो उत्तर पूर्वाघ यो ये षष्टि है द्विवचन तो उत्तर आघस्य अश्लेष ऐसा अन्वय होगा और पूर्वाघस्य विनाश अश्लेष कहते हैं असंबंध को ज्ञान के बाद जो भी अच्छा या बुरा कर्म होगा शरीर इंद्रिय मन के व्यापार के रूप में उनमें कर्तापना ज्ञानी का नहीं होगा ज्ञानी का नहीं होगा उसी का कर्तापना होता है जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात में करता है और उसी को मैं मान लेता हूँ तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को जो मैं मानेगा तो उसके होने वाले जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं उनका कर्ता भी अपने आप को अनुभव करेगा मैं करता हूं करके और बस उसमें कर्तापना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा होने वाले कर्म से कर्म में करतापना समझ लेना यही संश्लेष होना है लेप होना है फिर उसका फल जरूर भोगना पड़ता है गीता में भगवान कहते हैं वास्तविकता तो ये है कि कोई भी ज्ञानी अज्ञानी का वास्तविक स्वरूप करता ही नहीं कर्म का सारे अच्छे या बुरे कर्म हैं वह माया का विकार रूप जो ये कार्यकरण संगात है यही कर रहा है प्रकृत क्रिय मणानी गुण कर्मानी सर्वश तो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया उसी का परिणाम पाँचों भूत पाँचों भूतों का परिणाम ये कार्यकरण संगात इसलिए सोने का परिणाम अंगूठी जैसे सोना है ऐसे प्रकृति के गुणों का परिणाम रूपी ये कार्यक्रम संघात भी प्रकृति का ही गुण है और ये प्रकृति के गुण ही कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हो करके अच्छा बोलना या बुरा बोलना अच्छा देखना या बुरा देखना अच्छा किसी को हाथ से लेन देन करना या कुछ थप्पड़ मारना आदि ये अच्छे बुरे काम कर रहे हैं तो प्रकृति प्रकृतिकणानी गुणे सर्वानिक कर्मश सर्वशः कर्माणी सर्वश लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार है ये जो प्रकृति के गुण हैं शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए कर्म के निर्वर्तक उनमें तादात्म्य अभिमान ये अहंकार है और उसी से विमूढ़ात्मा हो गया ये प्रकृति के गुण अनात्मा है कार्यकरण संग उसको अपने से अलग नहीं समझ करके अपना उनको स्वरूप समझना ये है अहंकार से विमूढ़ हो जाना और विमूढ़ हो गया है आत्मा यानी चित्त जिसका अविवेक से युक्त हो गया है विमूढ़ है अविवेक और अविवेक से युक्त हो गया है चित्त जिसका आत्मा शब्द का अर्थ चित्त अहंकार के कारण आत्मनात्म विवेक जिसके बुद्धि में नहीं रहा तो क्या करता है कि प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों को मैंने किया ऐसा अभिमान करता है करता अहम इति मान्य और ये मानना ही कर्मलेप होना है दूसरे के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान करना ही कर्मलेप है अभिमान, वो ज्ञानी में नहीं होता तो ये करते हैं कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, अश्लेष कब अधिगमे, तद अधिगमे में तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म अधिगम का अर्थ है साक्षात्कार तो तद अधिगमे सती यानी ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तद में सती ब्रह्म साक्षात्कार होने पर उत्तर अघस्य अश्लेष भवति। उत्तर अघ का फिर यानी ज्ञानोत्तरकालीन कार्यक्रम संगत से होने वाले पाप का पाप में तो बुद्धि नहीं होती यही अश्लेष मैं कर रहा हूँ ये अभिमान जैसे अज्ञानी का होता है ऐसा ज्ञानी का नहीं होता असलेश है और पूर्व आघ का क्या होगा तो कहते तद अगमे सती ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर पूर्व आघस्य विनाशो भवति ऐसे लगाना तो जो ज्ञान से पहले हुए कर्म है पाप कर्म उनका विनाश हो जाता है क्षीयते चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात् अर्जुन इत्यादि के अनुसार तो विनाश होता है कहिए कैसे आपको ज्ञात हुआ तो ये तदव्यपदेशा तत्व्यपदेश का अर्थ है ज्ञान से अनंतर भावी पाप का अश्लेष बताने वाला वचन और ज्ञान के पहले पापों का विनाश बताने वाला वचन ऐसा ही बता रहा उपकोशल विद्या के प्रकरण में ये कहा कि जैसे पानी में रखा हुआ कमल पत्र पानी से लिपायमान नहीं होता पानी उसे अपने से लिप्त नहीं करता ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को पाप कर्म नहीं संस्लिष्ट होता का अर्थ है पाप कर्म से लिपायमान ब्रह्मज्ञानी नहीं होता उसमें कर्तृत्व तो बुद्धि नहीं करता ये ये तदव्यपदेश है अश्लेष व्यपदेश है ज्ञान के अनंतर पाप कर्म का अश्लेष बताने वाला वचन है और वैश्वानर विद्या के प्रकरण में ज्ञान से पूर्व पाप का दाह बताने वाला वचन है कि जैसे अग्नि में डाला हुआ ईशी का तूल जल करके भस्म होता है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के समस्त पाप प्रदूयते का अर्थ हैं जल जाते हैं ये भी तदवेपदेशन आग का विनाश बताने वाला वचन है इसके आधार पर यह सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में है और निर्गुण ब्रह्म विद्या के विषय में क्षीयते चाष्य कर्मानी तस्मिन दृष्टि परावरे यह वचन बताता है कि ब्रह्म ज्ञानी के जो कर्म है निर्विशेष ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करने वाले के समाप्त हो जाता है तो तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयो असलेश विनाशो तदव्यपदेशात ये सूत्र, इस सूत्र का जो ये अर्थ है इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भकर भगवान बता रहे हैं ईश्वर चर्चा हम लोग कल करेंगे